इस वक्त हर्षित ऑफिस के भीतर सारी चीजों को अरेंज कर रहा था उसने एक तरफ टेबल पर अपना वर्किंग स्टेशन बनाया हुआ था वहां पर वो अपना सिस्टम अरेंज कर रहा था जबकि अनुष्का इस वक्त केशव का बयान नोट कर रही थी वो केशव से उसके नॉवल 11 किल्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेकर उसे नोट करती जा रही थी विक्रांत भी ऑफिस के भीतर अपना वाइट बोर्ड सेट करने में लगा हुआ था हमेशा की तरह इस बार भी वो व्हाइट बोर्ड पर केस से रिलेटेड एक एक इन्फॉर्मेशन नोट करता जा रहा था उसके काम करने का यही तरीका था और उसे ऐसे ही काम करने में सुकून मिलता था वो अपने हर केस के बारे में डिटेल खुद ही व्हाइट बोर्ड पर नोट करता है इस तरह से वोड़े अनुष्का रोहित सुना था हर्षित ने अपना काम करते हुए विक्रांत की तरफ देखते हुए वो कहा वो कह रही थी की उसके अकॉर्डिंग इस सीरियल किलर को कुछ न कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जरूर है विक्रांत ने तुरंत ही बेजिजक होकर जवाब दिया देखो जो मर्डर है और जो 11 किल्स नॉवल का करैक्टर है वो दोनों एक ही तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि 11 किल्स ग्यारह में लड़की के बाप को जो साइकोलॉजिकल बीमारी थी से वही बीमारी इस असली कातिल को भी हो सकती है तभी वो खुद को बुक के करैक्टर से जोड़कर ठीक उसी ही की तरह लोगों का खून कर रहा है हर्षंद्र ने विक्रांत की बातों से सहमति जताते हुए कहा सही बात बिल्कुल सही कह रहे है आप लेकिन फिर उसने तुरंत ही विक्रांत से सवाल किया तो मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी लड़की का बाप अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए यह सब कर रहा हो बिल्कुल हो सकता है तो फिर अगर नैना मैडम इस एरिया के पुराने मर्डर और सुसाइड के रिकॉर्ड को ढूंढकर उस लड़की के बारे में पता लगा ले तो फिर तो उनका काम हो जाएगा वो कतल को पकड़ सकती है फिर हर्षद ने क्यूरियस होते हुए सवाल किया नहीं इतना आसान भी नहीं है विक्रांत ने जवाब दिया तुम्हें याद नहीं है मुकेश ने क्या कहा था इधर अक्सर सुसाइड और मर्डर केस होते रहते हैं महीने भर में ही ना जाने कितने सुसाइड के केस हो जाते हैं तो नैना के लिए एग्जैक्ट उस लड़की की डिटेल निकालना मुश्किल ही है पता भी नहीं है कि उस लड़की ने सुसाइड कब किया था और किस वजह से किया था तो इतने कम टाइम में उसके बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल है फिर हर्षित ने कहा ओ तो इसका मतलब कि उनका केस हम लोगों से ज्यादा मुश्किल है इस पर विक्रांत जोर से हंस पड़ा फिर उसने जवाब दिया नहीं ऐसा भी नहीं है मुझे तो लग रहा है कि वो लोग हमसे पहले अपना काम खत्म कर लेंगे क्योंकि उनका सीरियल मर्डर मर्डर मर्डर केस है और एक एक के बाद एक करके चार मर्डर हो चुके अब समझ लो जितने किए हैं उतनी ही गलती भी की होगी उतना ही क्लू भी छोड़ा होगा तो अगर लोग ध्यान से काम करेंगे तो बहुत जल्दी कातिल तक पहुंच सकते हैं और दूसरी बात नैना को तुम अभी नहीं जानते वो बहुत शार्प माइंड है देखना तुम वो हम लोगों से पहले ही केस सॉल्व करके रख देंगे फिर हर्षित ने वाइट बोर्ड की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा तो फिर ये केशव को इनोसेंट साबित करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है न, कह सकते हैं और अभी तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि इनोसेंट है भी या नहीं विक्रांत ने कहा और फिर वो वाइट बोर्ड पर कुछ और पॉइंट नोट करने लग गया साले यह खुद क्राइम फिक्शन का राइटर है और एक बात जान लो ये जो राइटर टाइप के लोग होते हैं ना ये अगर क्राइम कर दें तो इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है ये साले कहानी बनाने में माहिर होते हैं ना हर्षित ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा नहीं सर मैंने उसका रिकॉर्ड चेक किया है उसे साइकटिस्ट के पास भी ले जाया गया था उसे कोई मानसिक बीमारी नहीं है उसे कोई भी मैंटल प्रॉब्लम नहीं है फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा केशव भले ही नावल राइटर है लेकिन बहुत सीधा सादा आदमी है उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारी का भी बयान पुलिस नोट कर चुकी है उन सभी ने यही बताया कि केशव बहुत सीधा सादा आदमी है उसका पत्नी से भी कभी लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता था भले बहुत अमीर नहीं था लेकिन फिर भी पैसे की कमी नहीं थी अच्छी खासी लाइफ चल रही थी उसकी वो भला अपनी पत्नी का खून क्यों करेगा इस पर विक्रांत ने तुरंत ही हर्षित को याद कराते हुए कहा अरे अभी वरकला बीच वाला केस देख आए हो ना इतनी जल्दी भूल गए हर्षित को समझ में आ चुका था कि विक्रांत उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है सो उसने तुरंत ही विक्रांत की बातों से सहमति जताते हुए अपना सिर हिला दिया विक्रांत ने थोड़ा दुखी होते हुए कहा उस केस ने यह प्रूव कर दिया था कि कभी भी किसी इंसान को बाहर से ही देख उसे जज मत करो दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बाहरी दुनिया के लिए हंसता खेलता हुआ आम इंसान होते हैं लेकिन उनके भीतर दुख और निराशा का समंदर भरा होता है अशोकन बेचारा बाहर से देखने में कितना मासूम लगता था लेकिन जो हुआ वो तो तुम्हें पता ही है सर आप तो मुझे डरा दे रहे हो मुझे तो सोच सोच के ही डर लग रहा है हर्षित ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा डरो मत खुद सोचो अगर पुलिस को तो केशव की गलती नहीं मिली तो उसे जेल से छोड़ दिया जाएगा विक्रांत ने कहा और फिर फिर क्या होगा ओह हर्षित की आंखों में डर का माहौल साफ नजर देखा जा सकता था उसने तुरंत ही जवाब दिया केशव पंडित का नॉवल ग्यारह किल्स तो बहुत बड़ा हिट हो जाएगा मतलब एक क्राइम फिक्शन का राइटर सीरियल मर्डर केस में जेल जाता है और फिर बेकसूर साबित होकर जेल से बाहर आता है लेकिन फिर अचानक से उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा लेकिन फेमस राइटर बनने के लिए वो भला अपनी ही पत्नी का खून क्यों करेगा मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं हो रहा भला कोई अपनी पत्नी का खून कैसे कर सकता है वो भी उस पत्नी का खून जिसे वो बहुत प्यार करता था अब भले ही वो जेल से छूटकर बाहर आ जाएगा और खुद को बेकसूर भी साबित कर देगा लेकिन पूरी जिंदगी उसके लिए जेल की ही तरह हो गई ना कैसे रहेगा वो फिर विक्रांत ने कहा अच्छा तुमने केशव के बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ ध्यान से सुना है कि नहीं अगर सुना है तो तुम्हें ये चीज थोड़ी अजीब नहीं लगती की उसकी और उसकी पत्नी की उम्र चालीस साल के करीब है लेकिन उन दोनों का एक भी बच्चा नहीं है हर्षिंद ने तो कभी सोचा भी नहीं था विक्रांत इस पॉइंट को भी सामने ला सकता है फिर विक्रांत ने कहा यह भी मर्डर करने का मकसद हो सकता है हो सकता है कि केशव के दिमाग में हमेशा ये बात पिंच करती रही हो कि उसकी वाइफ उसे एक बच्चा तक नहीं दे सकी अब वो इस बात पर उससे तलाक तो ले नहीं सकता था सो उसने अपनी पत्नी का खून करके उससे छुटकारा पाने का फैसला कर लिया विक्रांत ने बेहद उत्सुकता के साथ आगे बताते हुए कहा तो अब वो खुद को बेकसूर साबित करके जेल से बाहर जाएगा और फिर आराम से दूसरी शादी करेगा उधर दूसरी तरफ उसके नोवल भी सेंसेशन बन चुकी होगी, उसके चेयर हो हो पर, पर बैठ गया और गंभीरता से विक्रांत की बातों पर विचार करने लग गया हर्षित ने तुरंत ही विक्रांत की थ्योरी के अनुसार केशव पंडित के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन जुटाना शुरू कर दिया अभी हर्षित ने अपना काम शुरू ही किया था डायरेक्टर दुर्गा अपने साथ विक्टिम के भाई राघव पंडित को लेकर यहां पहुंच गए